श्रीमद्भागवत कथा दशम स्कंध उत्तरार्थ श्री शुक्रदेव जी कहते हैं राजर से भगवान की इस प्रकार स्तुति करके और उनसे राजा धृतराष्ट्र से तथा धर्मराज युधिष्ठिर से अनुमति लेकर उन लोगों ने अपने अपने आश्रम पर जाने का विचार किया परम यशस्वी वसुदेव जी उनका जाने का विचार देखकर उनके पास आए और उन्हें प्रणाम किया और उनके चरण पकड़कर बड़ी नम्रता से निवेदन करने लगे वसुदेव जी ने कहा ऋषियों आप लोग सर्वदेव स्वरूप हैं मैं आप लोगों को नमस्कार करता हूँ आप लोग कृपा करके मेरी एक प्रार्थना सुन लीजिए वह यह है कि जिन कर्मों के अनुष्ठान से कर्मों और कर्म वासनाओं का अत्यंतिक नाश मोक्ष हो जाए उनका आप मुझे उपदेश कीजिए नारद जी ने कहा ऋषियों यह कोई आश्चर्य की बात नहीं है कि वसुदेव जी श्री कृष्ण को अपना बालक समझकर शुद्ध जिज्ञासा के भाव से अपने कल्याण का साधन हम लोगों से पूछे हैं संसार में बहुत पास रहना मनुष्य के अनादर का कारण हुआ करता है देखते हैं गंगा तट पर रहने वाला पुरुष गंगाजल छोड़कर अपने शुद्धि के लिए दूसरे तीर्थ में जाता है श्री कृष्ण की अनुभूति समय के फेर से होने वाली जगत की सृष्टि स्थिति और प्रलय से मिटने वाली नहीं है वह स्वतः किसी दूसरे निमित्त से गुणों से और किसी से भी छीण नहीं होती उनका ज्ञान मैं स्वरूप अविद्या राग द्वेष आदि क्लेश पुण्य पाप पापमय कर्म सुख दुख आदि कर्म फल तथा सत्व आदि गुणों के प्रवाह से खंडित नहीं है वे स्वयं अद्वितीय परमात्मा हैं जब वे अपने को अपनी ही शक्तियों प्राण आदि से ढक लेते हैं तब मूर्ख लोग ऐसा समझते हैं कि वे ढक गए जैसे बादल कोहरा या ग्रहण के द्वारा अपने नेत्रों को ढक ले जाने पर सूर्य को ढका हुआ मान लेते हैं परीक्षित इसके बाद ऋषियों ने भगवान श्री कृष्ण बलराम जी और अन्य राजाओं के सामने ही वसुदेव जी को संबोधित करके कहा कर्मों के द्वारा कर्म वासनाओं और कर्म फलों का नाश करने का सबसे अच्छा उपाय यह है कि यज्ञ आदि के द्वारा समस्त यज्ञों के अधिपति भगवान विष्णु की श्रद्धा पूर्वक आराधना करें। त्रिकालदर्शी ज्ञानियों ने शास्त्र दृष्टि से यही चित्त की शांति का उपाय सुगम मोक्ष साधन और चित्त में आनंद का उल्लास करने वाला धर्म बतलाया है। अपने न्यायार्जित धन से श्रद्धा पूर्वक पुरुषोत्तम भगवान की आराधना करना ही ब्राह्मण और वैश्य गृहस्थ के लिए परम कल्याण का मार्ग है वसुदेव जी विचारवान पुरुष को चाहिए कि यज्ञ दान आदि के द्वारा धन की इच्छा को गृहस्थोचित भागों द्वारा स्त्री पुत्र की इच्छा को और कालक्रम क्रम से स्वर्गादि भोग भी नष्ट हो जाते हैं इस विचार से लोकसना की त्याग दें लोकषणा को त्याग दें इस प्रकार धीर पुरुष घर में रहते हुए ही तीनों प्रकार की ऐसाओं इच्छाओं का परित्याग करके तपोवन का रास्ता लिया करते थे समर्थ वसुदेव जी ब्राह्मण क्षत्रिय और वैश्य ये तीनों देवता ऋषि और पितरों का ऋण लेकर ही पैदा होते हैं इनके ऋणों से छुटकारा मिलता है यज्ञ अध्ययन और संतानोत्पत्ति से इनसे उरुण हुए बिना ही जो संसार का त्याग करता है उसका पतन हो जाता है परम बुद्धिमान वसुदेव जी आप अब तक ऋषि और पितरों के ऋण से तो मुक्त हो चुके हैं अब यज्ञों के द्वारा देवताओं का ऋण चुका दीजिए और इस प्रकार सबसे उड़ीण होकर गृहत्याग कीजिए भगवान की शरण हो जाइए बसदेव जी आपने अवश्य ही परम भक्ति से जगदीश्वर भगवान की आराधना की है तभी तो वे आप दोनों के पुत्र हुए हैं श्री सुखदेव जी कहते हैं परीक्षित परम मनस्वी बसुदेव जी ने ऋषियों की यह बात सुनकर उनके चरणों में सिर रखकर प्रणाम किया उन्हें प्रसन्न किया और यज्ञ के लिए ऋत्विजों के रूप में उनका वर्ण किया राजन जब इस प्रकार वसुदेव जी ने धर्मपूर्वक ऋषियों को वरण कर लिया तब उन्होंने पुण्य क्षेत्र क्षेत्र में परम धार्मिक वसुदेव जी के द्वारा उत्तमोत्तम सामग्री से युक्त यज्ञ करवाए परिक्षेत्र जब वासुदेव जी ने यज्ञ की दीक्षा ले ली तब यदवंशियों ने स्नान करके सुंदर वस्त्र और कमलों की मालाएँ धारण कर लीं राजा लोग वस्त्राभूषणों से खूब सुसज्जित हो गए वसुदेव जी की पत्नियों ने सुंदर वस्त्र अंगराग और सोने के हारों से अपने को सजा लिया और फिर वे सब बड़े आनंद से अपने अपने हाथों में मांगलिक सामग्री लेकर यज्ञशाला में आई उस समय मृदंग पखावज शंख ढोल और नगारे आदि बाजे बजने लगे नट और नर्तकियाँ नाचने लगीं सूद और मागध स्तुति गान करने लगे गंधर्वों के साथ सुरेले गले वाली गंधर्व पत्नियाँ गान करने लगीं वसुदेव जी ने पहले नेत्रों में अंजन और शरीर में मक्खन लगा लिया फिर उनकी देव की आदि अठारह पत्नियों के साथ उन्हें ऋतविजों ने महाभिषेक की विधि से वैसे ही अभिषेक कराया जिस प्रकार प्राचीन काल में नक्षत्रों के साथ चंद्रमा का अभिषेक हुआ था उस समय यज्ञ में दीक्षित होने के कारण वसुदेव जी तो मृगचर्म धारण किए हुए थे परन्तु उनकी पत्नियां सुंदर सुंदर साड़ी कंगन हार पायजेब और कर्णफूल आदि आभूषणों से खूब सजी हुई थी वे अपनी पत्नियों के साथ भली भांति शोभायमान हुए महाराज वसुदेव जी के ॠत्विज और सदस्य रत्नजटित आभूषण तथा रेशमी वस्त्र धारण करके जैसे ही सुशोभित हुए जैसे पहले इंद्र के यज्ञ में हुए थे उस समय भगवान श्री कृष्ण और बलराम जी अपने अपने भाई बंधु और स्त्री पुत्रों के साथ इस प्रकार शोभायमान हुए जैसे अपनी शक्तियों के साथ समस्त जीवों के ईश्वर स्वयं भगवान समस्त जीवों के अभिमानी थ्री संकर्षण तथा अपने विशुद्ध नारायण स्वरूप में शोभायमान होते हैं वसुदेव जी ने प्रत्येक यज्ञ में ज्योतिष्टोम, दर्श पूर्णमास आदि सौर, सत्रादि और अग्निहोत्र आदि के द्वारा द्रव्य क्रिया और उनके ज्ञान के मंत्रों के स्वामी विष्णु भगवान की आराधना की इसके बाद उन्होंने उचित समय पर ऋतविजों को वस्त्रालंकारों से सुसज्जित किया और शास्त्र के अनुसार बहुत सी दक्षिणा तथा प्रचुर धन के साथ अलंकृत गांव में पृथ्वी और सुंदरी कन्याएँ